नमस्ते दोस्तों आज मैं गजेंद्र खन्ना हाजिर हूं एक स्पेशल कार्यक्रम लेकर मशहूर गायिका शमशाद बेगम पर यह कार्यक्रम मैंने कुछ समय पहले बनाया था और आज इसको आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। विख्यात गायिका शमशाद बेगम जी का जन्म 14 अप्रैल 1919 के दिन लाहौर में हुआ था मेरा उनकी आवाज़ से पहला परिचय पाँच छः वर्ष की उम्र में हुआ था वो टेप रिकॉर्डर का जमाना था और हमारे घर में एक टेप था

मुझे अभी याद है कि जब उसका एक गीत बजा था तो मैं पर झूम उठा था उस कैसेट को मैंने पता नहीं कितनी बार इसी गीत को बार बार सुनने के लिए डिवाइंड किया था आइए आगे बढ़ने से पहले आपको भी वो गीत सुना दूँ

वो जो कैसेट था उसकी एक तरफ श्री 420 के गाने थे और दूसरी तरफ फिल्म आवारा की यह गीत फिल्म आवारा का था जिसके बोल शैलेंद्र के थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। कैसेट पर गायिका का नाम शमशाद बेगम पढ़ा तो उसके बाद में रेडियो पर भी इस नाम को ढूंढता रहा कोई उनका गाना सुनने को मिल जाता तो बहुत ही खुश हो जाता थोड़े बड़े हुए और समझ बड़ी

तो मैंने स्कूल से लौटते हुए एक कैसेट रिकॉर्डिंग की दुकान ढूंढ ली थी जिससे उनके कई गीत मैंने रिकॉर्ड करवाए थे शमशाद बेगम को बचपन से ही गीत गाने का शौक़ था और उनके चाचा मीरुद्दीन उन्हें गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे हालांकि उनके पिताजी इसके सख्त खिलाफ थे उन्हीं के प्रयासों से शमशाद जी को पहला गाना गाने का मौका मिला था उसका किस्सा जानने से पहले आइए उनका वो पहला दुर्लभ गीत सुन लें जो एक पंजाबी टप्पा था

जिसके बारे में शमशाद जी ने मुझे खुद बताया था और काफ़ी खोज के बाद मुझे लाहौर के एक कलेक्टर से प्राप्त हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त उनकी उम्र महज तेरह वर्ष के करीब रही होगी

शमशाद जी से जब मेरी मुलाकात 26 जनवरी 2012 के दिन हुई थी तब उन्होंने बताया था कि उनकी बुलंद खूबसूरत आवाज के चलते उनके स्कूल में उन्हें सभा को लीड करने के लिए सामने खड़ा कर दिया जाता था उनके चाचा ने भी उनके हुनर को पहचाना उन्हीं को पता चला कि जिनोफोन कंपनी वाले लाहौर में कलाकारों को ढूंढ रहे थे शमशाद जी के पिताजी इसके खिलाफ थे तो चाचा ने समझाया कि शमशाद जी को ऊपर वाले का हुनर प्राप्त है और उसे जया होने देना गुनाह होगा

बहुत समझाने पर पिताजी ने शर्तें रखी कि वे सिर्फ गाने के लिए जाएंगी रिकॉर्डिंग होते ही सीधा घर आएंगी अपनी फोटो नहीं खिंचवाएंगी और किसी पार्टी इत्यादि में भाग नहीं लेंगी शमशाद जी ने उनसे वादा किया कि वे इन सभी शर्तों को मानेंगी। उन्होंने अपने पिताजी को किए इन वादों का पालन अपने पूरे करियर के दौरान किया उन्होंने मुझे अपने ऑडिशन के बारे में भी बताया था जो मैं आपको आगे बताऊँगा जब मैंने उनसे पूछा

कि आपको अपना पहला कौन सा हिंदी गाना याद है तो हंसते हुए बोली कि मेरी याद में वो जय जगदीश हरे आरती थी पर उसके तो रिकॉर्ड में मेरा नाम ही नदारत था मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों वो बोली कि दरअसल वो एक आरती थी और कंपनी ने उस पर उनके मुस्लिमों वाले नाम की जगह उस पर एक हिंदू नाम डाल दिया था उमा देवी वो गीत तो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ लेकिन उसी तरह का एक अन्य गीत भी मुझे मिला

वह था भजन तेरे पूजन को भगवान जो अनिल दा का पहला हिट गाना था फिल्म भारत की बेटी उन्नीस में जिसे रतनबाई ने गाया था वो गाना तो फिल्म के साथ नष्ट हो गया और उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिला शमशाद जी ने जिस रिकॉर्ड पर यह गीत गाया उस पर उनका नाम लिखा था राधा रानी यह गाना उस फिल्मी गाने से मिलता जुलता था या नहीं यह तो कहना मुश्किल है पर उसका मजा हम जरूर ले सकते हैं

आइए शमशाद जी की आवाज में एक गीत सुनते हैं ये खूबसूरत भजन मुझे गिरधारी लाल जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ

पाया मुनि ध्यान बना, बना।

भी के का भी मजेदार है। चाचा उन्हें में ले गएर के, के, के पास भेजा गया। उन्होंने जब गाने के लिए बोला तो पा, बहादुर शाह जफर की गजल मेरा यार गर मिले मुझे जान दिल फिदा करूं और एक मर्सिया सुनाया उनके गायन से वो बहुत खुश हुए और उसी दिन शमशाद जी से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया गया

हर गीत की फीस साढ़े बारह रुपये रखी गई थी जो उस वक्त के लिए बड़ी रकम थी इसका अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने मुझे बताया कि तब एक रुपये में चालीस मन आटा आता था चालीस मन यानी चालीस शेर और वहाँ का एक सेर एक किलो से भी थोड़ा ज़्यादा था उन्होंने मुझे यह भी बताया कि तब एक ग्रामोफोन तीन रुपये में इम्पोर्ट होता था और अच्छी कंपनी की एक सुई एक रुपये में आती थी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड का शौक अमीरों तक ही सीमित था उस समय

आम लोग रेडियो की को दुकानों पर ही सुन लेते थे शमशाद जी ने पहले पेशावर रेडियो और फिर लाहौर रेडियो पर भी गाने गाए जो काफ़ी चले उनकी प्रसिद्धि देखते हुए प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने उन्हें अपनी आने वाली पहली पंजाबी फिल्म गुल बकावली के लिए गाने के लिए बुला भेजा इस फिल्म के संगीतकार शमशाद जी के गुरु मास्टर गुलाम हैदर ही थे इस फिल्म के गीत बहुत ही हिट हुए दलसुख पंचोली साहब की यह फिल्म सुपरहिट रही

इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म का बजट उस समय में पैंसठ हजार रुपये था और फिल्म का मुनाफा जानते हैं 15 लाख रुपए हो गया था दुख का विषय है कि यह फिल्म आज नहीं मिलती मेरे रिकॉर्ड कलेक्टर मित्र कलसी जी ने मुझे कुछ समय पहले यह भी बताया कि शमशाद जी के दो गानों का वर्जन रिकॉर्ड भी निकला था रीगल लेवल पर जिसमें दिल्ली की मिस दकारिया बाई ने दोनों गाने गाए थे

ये मैंने पहली बार सुना कि किसी पंजाबी फिल्म के गीतों का भी वर्जन निक, रिकॉर्ड निकला हो आइए सुपरहिट फिल्म का उनका एक गीत घूक मेरी किस्मत सो गई सुने जिसे बुकलेट के अनुसार पर्दे पर लाहौर की मशहूर मिस तमंचा जान पर फिल्माया गया था बोल थे वली साहब के और संगीत मास्टर गुलाम हैदर का

सो गई जागो जरूर सजना दे बाजो सानू मरना मंजूर सजना दे बाजो सानू मरना मंजूर हुआ है मेरी किस्मत सो गई

पूछ रहे होंगे कि शमशाद बेगम जैसी प्राइवेट हस्ती से मेरी मुलाकात कैसे हुई 2008 में जब हमारा फोरम के हम कुछ मित्रों ने गीतादत्त साइट बनाई तो उसके बाद मैंने सोचा अपने कुछ और पसंदीदा गायिकाओं पर भी साइट होनी चाहिए 2009 में मैडम नूरजहाँ की लॉन्च के बाद मैं शमशाद बेगम की साइट बनाने में जुट गया उन पर जानकारी बहुत ही दुर्लभ थी और उनके ही जन्मदिन पर दस साल पहले यानी दो में मैंने शमशाद का विमोचन किया था

उसके सिलसिले में उनके परिवार से भी परिचय हुआ और कुछ जानकारियां भी मिली शमशाद बेगम बहुत ही निजी किस्मी कलाकार थी जिन्होंने अपनी मृत्यु की झूठी अफवाहें उड़ने पर भी सामने आना जरूरी नहीं समझा था और मेरे पत्रकार मित्र सुशील कृष्ण शर्मा जी को काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें ढूंढकर अखबार में छपी खबर का खंडन करवाना पड़ा था कि मरने वाली सायरा बानों की गायिका नानी मिस शमशाद थी ना कि फिल्मों की गायिका शमशाद बेगम

साइट के कार्य के परिचय के कारण ही मेरी उनसे मुलाकात हुई जिसके लिए मैं सदैव शुक्रगुजार रहूंगा आइए अब हम उनका वो गीत सुनते हैं जिसने उन्हें पूरे भारत में मशहूर बना दिया था

का वो मशहूर गीत जो 1941 में हर जवान दिल की धड़कन बन गया था यह हिंदी फिल्मों के इतिहास में अनूठा ही रिकॉर्ड होगा कि किसी गायिका को अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में लगभग सभी, सभी गाने यानी पूरे आठ गाने गाने को मिले हों और सभी सुपरहिट रहे हों इनका यह जलवा था सिनेमा में कि मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें बताया था कि दर्शक जब गाना लौट गई पापन बचता है तो पर्दे पर सिक्के फेंकते हैं

और जब सावन के नज़ारे बचता है तो इतना हल्ला गुल्ला होता है कि पूछो मत मास्टर साहब ने उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि वे कोई भी गाना गा लेती थी वे उन्हें उनका चौमुखी आर्टिस्ट कहते थे शमशाद जी भी उनका उम्र आदर करती रहीं उन्होंने मुझे बताया कि उनकी दुआ है कि उनके उस्ताद जन्नत में झूलें उन्होंने उनकी दो बातें गांठ बांध कर रखी हुई थी मास्टर जी कहते थे कि हमेशा अच्छे इंसान बनो और दूसरा

जिस तरह से पानी बर्तन की शक्ल ले लेता है तुम भी जीवन की हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करो यह शमशाद जी का हुनर ही है कि वो हर एक शब्द तराशकर पूरी क्लैरिटी के साथ गाती थीं। आइए उदाहरण के लिए मास्टर जी के साथ उनका गाया हुआ फिल्म जमींदार 1942 का ये गीत सुनें, जिसे नजीम पानीपति साहब ने लिखा था शमशाद जी ने जिस नटक अंदाज से इस गीत में उई गाया है

कि उसकी हिंदी फिल्मों में कोई और मिसाल नहीं मिलती

Walk with me.

सजनी सजनी हो मुखला है मुर्मे है मुर्खनी मेरे झूल में चुप गई मेरे मन में हो

होने के बाद शमशाजी बंबई आ गई थी उसका किस्सा मैं किसी और दिन सुनाऊंगा अभी मैं उनका बताया हुआ एक और किस्सा बताता हूं एक फिल्म में सुलोचना चैटर्जी पर फिल्माए जाने वाले गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गई हुई थी रिहर्सल के दौरान अचानक फिल्म के हीरो वहां आ गए जिनकी पूरी दुनिया कायल थी शमशाद की आवाज से सब वाकिफ थे पर उनकी सूरत से कोई उनको पहचानता नहीं था क्योंकि उनकी फोटो कहीं छपती ही नहीं थी

हीरो साहब को जब बताया गया कि ये शमशाद बेगम हैं, तो वे बहुत खुश हुए और उनसे खुशी खुशी मिले उन्हें पंजाबी में बोले कुड़िए तो किन्ना सोना गांधी ये शमशाद बेगम दशकों बाद भी जब यह किस्सा मुझे सुना रही थी तब उनके चेहरे पर खुशी और नूर मुझे भुलाए नहीं भूलता जानते हैं वो हीरो कौन थे वो हीरो थे मशहूर गायक अभिनेता कुंदन लाल सैगल साहब और ये जो रिकॉर्डिंग थी

वह नौशाद साहब के संगीत में फिल्म शाहजहाँ के लिए हो रही थी मजरूक सुल्तानपुरी साहब की इस फिल्म में शमशाद जी के इस गीत में भी फिल्म में आप रूही रूही सब सुन सकते हैं जिन रफी साहब ने भी सैगल साहब के गीत में गाया था शमशाद जी के इस गीत का जब मुझे रिकॉर्ड मिला था तो मैं खुशी से झूम उठा था जैसे मेरी कोई बड़ी लॉटरी लग गई आइए मिलकर सुनते हैं इस बे गीत को

और इसका पूरी तरह से लुत्फ लेते हैं

जब हंस हंस कर वो बोले खानों में वो रस बोले हर दिल में अरमा डोले अपनी आंखें खोले

करियर में सभी मुख्य संगीतकारों और गीतकारों के लिए सभी तरह के गीत गाए एक और खुशी के गीत तो गाती ही थी वहीं दूसरी ओर उनके दुख भरे गीतों की भी अपनी एक तासीर होती थी एक विशेष गीत जो मैंने आज चुना है उसे मैंने रेडियो शिलोन पर जब जब सुना मुझे लगता था जैसे मैंने कोई अनमोल मोती पा लिया हो इस गीत के बोल भरत व्यास जी ने फिल्म रिमझिम के लिए, लिए लिखे थे और संगीत था महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश का पेश है यह गीत

खासियत यह भी है कि वो उस गाने के मूड को अच्छे से पकड़ लेती थी वो उसके हर शब्द को किसी संग तराश की तरह तराश कर पेश करती थी मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यही तो मास्टर जी की ट्रेनिंग थी हमारे जमाने में पूरा गाना एक ही टेक में रिकॉर्ड होता था कोई भी साजिंदा या वादक गलती करता तो पूरी रिकार्डिंग दोबारा करनी पड़ती थी हम कई कई दिनों तक रिहर्सल कर गाने को परफेक्ट किया करते थे

लाहौर में हमारे पास कोई बहुत अच्छा इक्विपमेंट भी नहीं होता था जिन हॉलों में दिन में नाटक मंचित होते थे वहीं रातों को हम गाने रिकॉर्ड करते थे जब बाहरी आवाज़ें कम होती थीं। हंसते हुए बोली, वहां ड्रामा के सेट बनते बिगड़ते रहते थे और सब और सरेश की बू होती थी उस बदबू में ही हमें सावन के नज़ारे लाने होते थे हिंदी उर्दू पंजाबी तीनों में उन्हें महारत हासिल थी हर तरह के गीत में वे तलफ़ का पूरा ध्यान रखती थी

बहुभाषी गानों में भी वे इसका ध्यान रखती थीं। आइए उनकी आवाज में फिल्म जोगन का एक कम सुना गीत सुनें, जिसे अभिनेत्री पूर्णिमा पर फिल्माया गया था संगीतकार थे बुल्लोसी रानी और बोल थे बूटा राम शर्मा के देखिए तो कि शमशाद जी ने एक महफिल के गाने को किस खूबसूरती से अंजाम दिया है पूर्णिमा और दिलीप कुमार के अलावा आप एक बेहद जवान राजेंद्र कुमार साहब को भी देख सकते हैं जिन्होंने इस फिल्म में दिलीप के दोस्त का किरदार निभाया था

नजर नजर से मिली और दिल निभा हुआ कसूर किसका मरा कोई ये कमा

के की भाषा लगता है उनके नाती इमरान हाशमी भी थोड़ा बहुत सीखे हुए शोहरत तो तो वो भी सुपरहिट हो जाता था उस जमाने में आइटम नंबर के लिए भी वो पहली मांग हुआ करती थी अगला जो मैंने गाना चुना है वह भी उनका फिल्म का अकेला गाना था और तबकि आइटम गर्ल कुकू के अलावा

गीता बाली और राज कपूर पर भी फिल्माया गया था आइए सुनते उनका ये गीत जिसके बोल थे केदार शर्मा के फिल्म थी बावरे नैन और संगीतकार थे रोशन नोट करें कैसे वे आवाज़ से ही एक्सप्रेशन अदाएँ सब दिया करती हैं और हीरोइनों के हिसाब से आवाज़ भी थोड़ा बहुत ढाल लिया करती हैं और उनकी एनर्जी के तो क्या कहने सिक, सिक, सिक, सिक।

बेगम कई नई एक्ट्रेसेस को पॉपुलैरिटी की ऊंचाई पर ले गईं अपनी गायकी द्वारा इस गीत में भी वो फिल्म स्टार बनने की बात कर रही हैं। फिल्म है अजीब लड़की गुलाम मोहम्मद का संगीत है और शकील बदायूनी के बोल

कि दुनिया प्यार

दुनिया कोई न देखेगा फिर कर तुम बाबुल वो बाबुल और बुकार करे की दुनिया प्यार मुझसे करे की दुनिया प्यार

जी के बारे में कहने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है पर समय का कांटा हमें समय से की घोषणा कर रहा है अंतिम जो गीत आगे आएगा वह अभिनेत्री शम्मी पर फिल्माया गया था रफी साहब इस गीत में जॉनी वॉकर के लिए सिर्फ अनोखे बोलों, जैसे तारा का उपयोग करते ही दिखते हैं संगीतकार थे ओपी नैयर और इस फिल्म मुसाफिर खाना के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी मैं नई पीढ़ी से अंत में यही कहूंगा

उनकी आवाज़ से थोड़ा सा दिल लगा के देखें उनके ना बन सकें अगर तो अपना उन्हें बना के देखें क्या क्या नज़ारे देखेंगे क्या बताए धन्यवाद

रररम पम पम पम मेरा न पंकज के आगे अपना हमें पना के दे रररम पम पम पम पम पूरा सिला जो के दे मेरी सी मुस्कुरा के दे मेरा न पंकज के आगे अपना हमें पना के दे

Neelam

मुस्कुरा के दे मेरा नम पम पम अगर अपना हाँ में बना के दे

से के दे मेरा ना बन सके अगर अपना हा में ब